श्रीमदभागवत दशम स्कंद श्री कृष्ण का अभिषेक श्री सुखदेव जी कहते हैं परिच्छेद जब भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन को धारण करके मूसलधार वर्षा से व्रज को बचा लिया तब उनके पास गोलोक से कामधेनु बधाई देने के लिए और स्वर्ग से देवराज इंद्र अपने अपराध को क्षमा कराने के लिए आए भगवान का तिरस्कार करने के कारण इंद्र बहुत ही लज्जित थे इसलिए उन्होंने एकांत स्थान में भगवान के पास जाकर अपने सूर्य के समान तेजस्वी मुकुट से उनके चरणों का स्पर्श किया परम तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव देख सुनकर इंद्र का यह घबंड जाता रहा कि मैं ही तीनों लोगों का स्वामी हूँ अब उन्होंने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की इंद्रवाच विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमय धस्तरजस्तमस्क मुणसंप्रवाहो न विदे ते गृहुबंध कुत तव ईशतत्ता लोभाद बुधलिंग भा तथा दंडम धर्मस्य धर्मसुप्त निग्रहाय पिता जगतामधीसो जगता सो दुरय काल उपात हिताय श्रीक्षातन भी समीसे मानम विधुन्वगदीश मध्या जगदीश मन याक्ष काले भयमाश्रु तम चार्वार प्रभजन तमस्मया इहांुशनम समैश्वर्य मदप्लुत कृतागसते विदुष प्रभावम् क्षंत्र प्रभा प्रभो साहसी मूढ़चेेतसो नुनर्भुन्नतिरिशमेश तवावतायधोक्षह स्वयं जन्मनाम स्वयंभराभारजन्म चमूपतीनावाम देव भवाय युषमचरनावर्ती नमस्तभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णा साता पत नम स्वद्पयूर्त सर्वस्मै सर्वस्म सर्वीजा सर्वूताव मेद भगवन्गोस्वायुधिवी चेष्टं विहते ये मना तीव्रमनुना गृहस्मे ध्वस्तंभो वृथोद्यम ईश्वर गुरुमात्मा तामहम शरण गतः आपने जीवों के समान कर्मवश होकर नहीं स्वतंत्रता से अपने भक्तों की तथा अपनी इच्छा के अनुसार शरीर स्वीकार किया है आपका यह शरीर भी विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है आप सब कुछ हैं सबके कारण हैं और सबके आत्मा हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूं। भगवान मेरे अभिमान का अंत नहीं है और मेरा क्रोध भी बहुत ही तीव्र मेरे वश के बाहर है जब मैंने देखा कि मेरा यज्ञ तो नष्ट कर दिया गया तब मैंने मूसलाधार वर्षा और आंधी के द्वारा सारे ब्रजमंडल को नष्ट कर देना चाहा, परंतु प्रभो आपने मुझ पर बहुत ही अनुग्रह किया मेरी चेष्टा व्यर्थ होने से मेरे घमंड की जड़ उखड़ गई आप मेरे स्वामी हैं गुरु हैं और मेरे आत्मा है मैं आपकी शरण में हूँ श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जब देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार स्तुति की तब उन्होंने हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी से इंद्र को संबोधन करके कहा श्री भगवान ने कहा इंद्र तुम ऐश्वर्य और धन संपत्ति के मद से पूरे पूरे मतवाले हो रहे थे इसलिए तुम पर अनुग्रह करके ही मैंने तुम्हारा यज्ञ भंग किया है यह इसलिए कि अब तुम मुझे नित्य निरंतर स्मरण रख सको जो ऐश्वर्य और धन संपत्ति के मध से अंधा हो जाता है वह यह नहीं देखता कि मैं रूप परमेश्वर हाथ में दंड लेकर उसके सिर पर सवार हूँ मैं जिस पर अनुग्रह करना चाहता हूँ उसे ऐश्वर्य भ्रष्ट कर देता हूँ इंद्र तुम्हारा मंगल हो अब तुम अपनी राजधानी अमरावती में जाओ और मेरी आज्ञा का पालन करो अब कभी घमंड न करना नित्य निरंतर मेरी सन्निधि का मेरे संयोग का अनुभव करते रहना और अपने अधिकार के अनुसार उचित रीति से मर्यादा का पालन करना परीक्षित भगवान इस प्रकार आज्ञा दे ही रहे थे कि मनस्विनी कामधेनु ने अपनी संतानों के साथ गोपवेशधारी परमेश्वर श्री कृष्ण की वंदना की और उनको संबोधित करके कहा कामधेनु ने कहा सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण आप महायोगी योगेश्वर हैं आप स्वयं विश्व हैं विश्व के परम कारण हैं अच्युत हैं संपूर्ण विश्व के स्वामी आपको अपने रक्षक के रूप में प्राप्त कर हम सनात हो गई आप जगत के स्वामी हैं परंतु हमारे तो परम पूजनीय आराध्य देव ही हैं प्रभो इंद्र त्रिलोकी के इंद्र हुआ करे परंतु हमारे इंद्र तो आप ही हैं अतः आप ही गौ ब्राह्मण देवता और साधु जनों की रक्षा के लिए हमारे इंद्र बन जाइए हम गौवें ब्रह्मा जी की प्रेरणा से आपको अपना इंद्र मानकर अभिषेक करेंगे विश्वात्मन आपने पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही अवतार धारण किया है श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भगवान श्री कृष्ण से ऐसा कहकर कामधेनु ने अपने दूध से और देव माताओं की प्रेरणा से देवराज इंद्र ने ऐरावत के सूढ़ के द्वारा लाए हुए आकाश गंगा के जल से देवर्षियों के साथ यदुना श्री कृष्ण का अभिषेक किया और उन्हें गोविंद नाम से संबोधित किया उस समय वहाँ नारद तुम्बुरु आदि गंधर्व विद्याधर सिद्ध और चारण पहले से ही आ गए थे वे समस्त संसार के पाप ताप को मिटा देने वाले भगवान के लोक लोकमलापह यश का गान करने लगे और अप्सराए आनंद से भरकर नृत्य करने लगे मुख्य मुख्य देवता भगवान की स्तुति करके उन पर नंदनवन के दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लगे तीनों लोकों में परमानंद की बाढ़ आ गई और गावों के स्तरों से आप ही आप इतना दूध गिरा कि पृथ्वी गीली हो गई नदियों में विविध रसों की बाढ़ आ गई वृक्षों से मधुधारा बहने लगी बिना जोते हुए पृथ्वी में अनेकों प्रकार की औषधियाँ अन्न पैदा हो गए पर्वतों में छिपे हुए मड़ि मालिक के स्वयं ही बाहर निकल आए परीक्षित भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक होने पर जो जीव स्वभाव से ही क्रूर हैं वे भी वैरहीन हो गए उनमें भी परस्पर मित्रता हो गई इंद्र ने इस प्रकार गौ गो और गोकुल के स्वामी श्री गोविंद का अभिषेक किया और उनसे अनुमति प्राप्त होने पर देवता गंधर्व आदि के साथ स्वर्ग की यात्रा की